ओ जमूेपी न्वैत पश्यतो मम अरण्यंवसंत क्वरति कर्वाण्यहम नाहम देवो न मे जीवो नाम अहम चित्त अयमे वही में बंद अभो भुवन कल्लौल विचित्री द्राक मयी अन महाबोध सीतवाते वाते समय मयी अन सीतवाते प्रशाम्यति वाते प्रशाम अभाग्याजीविज जगत्पोत विन मयि अन महाबोध आश्चर्य जीववी चुद्य ग्रंथ खेलती प्रवेश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 बहुत हैं जिनका ज्ञान उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता बहुत हैं जिनके ज्ञान से उनके जीवन में कोई सुगंध नहीं आती जानते हैं जानते हुए भी जानने का कोई परिणाम नहीं शास्त्र से परिचित हैं शब्दों के मालिक हैं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 द्वार परमात्मा का कभी बंद ही नहीं वो कहने लगी भाई मेरे आंख तो खोलो नाक शोरगुल मचा रहे हो द्वार बंद कब था द्वार खुला ही है अपनी आंख चाहिए और यहां हम सब उधार आंखों से जी रहे साधारण जीवन में भी उधार आंख से नहीं जिया जा सकता लेकिन हम उस अनंत की यात्रा पर उधार आँखें लेके चल पड़े एक आदमी था बूढ़ा हो गया उसकी आंखें चली गई चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं ऑपरेशन करवाना होगा तीन महीने विश्राम करना होगा उस बूढ़े ने कहा सार क्या अस्सी साल का तो हो गया फिर आंखों की मेरे घर में कमी क्या आठ मेरे लड़के हैं सोलह उनकी आँखें आठ उनकी बहुएँ हैं उनकी आँखें मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है दो उसकी आंखें, ऐसी चौंतीस आंखें मेरे घर में दो आंखें न हुई क्या फर्क पड़ता है दलित तो जस्ती है लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, चौंतीस आंखें घर में न हुई छत्तीस चौंतीस हुई क्या फर्क पड़ता है दो आँख के कम होने से क्या बिगड़ता है इतने तो सहारे हैं नहीं वो राजी न हुआ ऑपरेशन का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 आनंद की भी बड़ी घनी पीड़ा होती जैसे तीर चुभ जाए गुनगुनाना होगा गाना होगा नाचना होगा पद घुंग बांध मेरा नाची वो नाचना ही पड़ा वो जो घटा है भीतर वो इतना बड़ा है कि वो तुम्हें अगर डवाडोल ना करे तो घटा ही नहीं वो अगर तुम्हें नचाना दे तो घटा ही नहीं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 इसलिए तो ऐसा हो जाता है अगर तुम किसी उदास आदमी के पास बैठो तो तुम उदास हो जाते हो उसका उदास प्राण तुम में बहने लगता तुम किसी हंसते प्रसन्नचित आदमी के पास बैठो उसकी प्रसन्नचितता तुम्हें छूने लगती संक्रामक हो जाती कोई तुम्हारे भीतर हंसने लगता है तुम्हें कभी कभी चकित भी होते हो कि हंसी का मुझे तो कोई कारण ना था मैं कोई प्रसन्नचित अवस्था में भी ना था लेकिन हुआ क्या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 उनके साथ तुम रहोगे तो एक प्रवाह है गति मालूम होगी फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो डबरों की तरह उनके पास तुम रहोगे तो ऐसा लगेगा तुम भी कुंद हुए, बंद हुए कहीं बहाव नहीं मालूम होता सड़ान सी मालूम होती सब रुका रुका द्वार दरवाजे बंद नई हवा नहीं नई रोशनी नहीं तुमने जाना होगा देखा होगा तुम जिनको आमतौर से साधु संत कहते हो वो ऐसे ही डबरे हैं उनके पास तुम जा बैठो थोड़ी बहुत देर ठीक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 नवा सुंदर वृक्षों से मोह लगा था जनक कहते हैं कि मेरे लिए ये संसार अरण्यवत हो गया है इस नए बोध में इस संसार का सारा काम मुझे एकदम जंगल जैसा हो गया है जैसे मैं भटका था इसमें अब तक अब बाहर निकलना चाहता हूँ और मैं अब चकित हो रहा हूँ तब कहाँ मैं मोह करूँ इस भटके हुई अवस्था में इस जंगल में इस अरण्य में कहा मैं मोह करूँ किससे मोह करूँ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 और कोई बंधना था लेकिन अब तो जीवेश भी कहां रखूं किस से मोह करूं क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूं जो है वो शाश्वत और सनातन है ना कभी जन्मा ना कभी मरा ये देह तो जन्मती और मरती है ये श्वासें तो आज चलती हैं कल नहीं चलेंगी ये मन तो आज तरंगाय थे कल शांत हो जाएगा ये प्राण जन्मे मर जाएंगे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 तो दूसरों को भी सुखी करता है और यही तेरे चमत्कार का और तेरे प्रभाव का राज वो सुखदामि हमें दे दे अन्यथा ठीक ना होगा दरबारी उसकी मारपीट भी करने लगे उसने कहा कि ठहरो तुम ठीक कहते हो अफवाह सच सुखदामणि मेरे पास लेकिन कोई चुरा ना ले कोई छीन ना ले इसलिए मैंने उसे जंगल में गड़ा दिया है मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम खोद लो पूर्णिमा की रात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 अराजकता फैल गई सिर्फ एक मुल्ला है कि जगह जगह खड़े होके शांति से लोगों को देख रहा है आखिर एक आदमी सन्ना न रह गया उसने कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन आदमी हो कि पत्थर ये तुम कोई खेल समझे हो ये नाव डूब रही ये जहाज डूब रहा है ये हम सब मरने जा रहे हैं मुला ने कहा अपने को क्या लेने देना कोई अपने बाप का जहाज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 पाप से लड़ो जैसा कि सभी तथा कथित धार्मिक लोग कहते एक पागल सा सन्यासी वहां बैठा था वो उठ के खड़ा हो गया उसने कहा चुप बकवास बंद पाप में डूब मरो और वो तो इतना कह के चल पड़ा वो पौराणिक भी सत्ते में आ गया लेकिन गांव के लोगों ने कहा तुम फिक्र ना करो कथा जारी करो ये आदमी पागल ऐसे हम जानते इसकी बात का कुछ ख्याल मत करो लेकिन पौराणिक को कुछ चोट लग गई उस आदमी ने कहा पाप में डूब मारो उसने तो कथा बंद कर दी इस आदमी में कुछ खूबी और इस आदमी में कुछ लहर भी उसे मालूम पड़ी इस आदमी में एक चमक थी एक दीप्ति थी यह आदमी पागल नहीं यह आदमी परमहंस हो सकता है वो पौराणिक तो कथा पुराण वहीं छोड़ के भागा इस पागल के पीछे कोई दो मील जा के जंगल में उसे पकड़ लिया वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था वो पौराणिक कहने लगा महाराज अब और कर सूत्र तो दे दिया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 जैसे उसके हाथ में भोगी कह रहा और जोर से हो और ज़्यादा हो 100 साल जीता हूँ 200 साल जीऊँ एक स्त्री मिली हजार स्त्रियाँ मिलें करोड़ रुपया मेरे पास है 20 करोड़ रुपया मेरे पास हो भोगी कह रहा और जोर से हो वो भी सोच रहा है जैसे उससे पूछ के हो रहा है उसकी अनुमति से हो रहा है उसकी आकांक्षा से हो रहा है दोनों की भ्रांति एक दोनों विपरीत खड़े हैं एक दूसरे की तरफ पीट किए खड़े हैं लेकिन दोनों की भ्रांति एक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 तुम अब भी चलते हो फिरते हो तुम प्रसन्नचित दिखाई पड़ते हो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं तुम्हारा राज क्या है तुम्हला ने कहा मेरा राज मैंने कभी शराब नहीं पी धूम्रपान नहीं किया नियम से जिया नियम से सोया उठा संयम ही मेरे जीवन का मेरे स्वास्थ्य का राज है। वो इतना कह रहा था कि बगल के कमरे में जोर से कुछ अलमारी गिरी तो वो सब चौंक गए पत्रकार उन्होंने पूछा ये क्या मामला है तो उसने कहा ये मेरे पिताजी वो मालूम होता है फिर शराब पी के आ गए कोई आदमी सौ साल जिंदा रह जाता वो सोचता मैंने शराब नहीं पी इसलिए जिंदा हूं सौ साल उनके पिताजी पी के अभी आए उन्होंने अलमारी गिरा दी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 और फिर रहे न एक निमेश लुटा चुपके से सौरभ भार रह गई पथ में बिछकर दीन दृगो की अश्रु भरी मनुहार मुक की विश्व विश्ववीणा में कब से मुक पड़ा था मेरा जीवंतार तार न मुखरित कर पाई झकझोर थक गई सोसो तुम ही रचते अभिनव संगीत कभी मेरे गायक इस पार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 और अखिल विराट को पहचानने की यह हृदय की जागृत पहली ललक है थोड़ा सा दर्शन थोड़ी सी दृष्टि थोड़े से साक्षी बनो थोड़े से देखो जो हो रहा उसमें कुछ भी भेद करने की आकांक्षा ना करो ना कहो ऐसा हो ना कहो वैसा हो तुम मांगो मत कुछ तुम चाहो मत कुछ तुम सिर्फ देखो जैसा है कृष्ण मूर्ति कहते हैं दैट विच इज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 करता और भोगता है अंधेरी रात्रि जब तक तुम्हें लगता है मैं करता भोगता तब तक तुम अंधेरे में भटकोगे जिस क्षण जागे जिस क्षण जगाया अपने को जिस क्षण संभाली भीतर की ज्योति साख